na krishna krishna नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबन 90.4 एफएम विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास मेहमानों को बुलाते हैं और उनसे बातें करते हैं और जब उनसे बातें करते हैं तो बहुत सारी प्रेरणाएँ हम सभी को मिलता है मोटिवेशन मिलता है इंस्परेशन मिलता है और आशा करता हूँ आज के इस शो में भी आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा क्योंकि हमारे पास एक सोशल एक्टिविस्ट खास जादव इकबाल खान जी पहुँचे हुए हैं और उनसे हम लोग बातें करेंगे आप सभी की तरफ से उनका तहदिल से बहुत बहुत स्वागत है शुक्रिया बहुत बहुत कैसे है सर बहुत अच्छा हूँ सर दुआएं आपकी <laughs> दुआएं बड़ों की होती हैं ऊपर वाले की होती हैं हम तो आपके बच्चे हैं जी। <laughs> और दुआएं चाहिए सर, जाएं जाएं सर। जी, जी जी जी जी और मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा अपने बारे में विस्तार से बताइए कि आप क्या कर रहे हैं वर्तमान समय में हमारे सभी श्रोताओं का पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया ब्रह्म कम्युनिटी रेडियो स्टेशन में पहली बार आने का मौका मिला और आता रहूँ आपकी संस्थाओं से तकरीबन दस सालों से जुड़ा हुआ अच्छा और मुख्तलिफ सेंटर पे जाना भी होता है हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। आ, उनके जो प्रोग्राम होते हैं उसमें बतौर स्पीकर के तौर पे बुलाते हैं अच्छा अच्छा तो <laughs> आ, उसको जरा सा वो तो महफिल कुछ और होती है जी, जी। क्योंकि लोगों को मोटिवेट करना होता है ब्रह्म कुमारी ग्रुप का जो एक फंक्शनिंग है उसकी डिटेल उन्हें बतानी होती है और जो है उसके जो प्रोग्राम चल रहे हैं अलग अलग जगहों पे उनकी डिटेल को बताना होता है ताकि लोगों को ये पता हो हुँ, हुँ, कि ये कितनी बड़ी संस्था है और कहाँ कहाँ काम कर रही है और उनके मेन बिंदु के हैं काम करने के हु, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो इंसान को जब पता ना हो कि रास्ता क्या लेना है जाना कहाँ है और कहाँ चला जाता है <laughs> तो ये जरा घटना ही होती है तो आज के समय उस... में यही दिक्कत है कि लोग नहीं समझ पाते भी जाना कहाँ कहा है जी जी जी अच्छा मैं ये एक और बात पूछना चाहूँगा आप अपने परिवार के बारे में बताइए परिवार में सर हम लोग आ, पिताजी हमारे एजुकेशन फील्ड से जुड़े रहे और उन्होंने हमेशा सोशल वर्क ही किया आ, उनकी जो जिस संस्था से जुड़े रहे या जो अपने उनके अपने नेटवर्क थे तो पिताजी ने अपनी जगहों में हॉस्पिटल बनवाया बच्चियों का एक बड़ा स्कूल बनाया, अच्छा और एक पहला स्कूल जो कि हिंदू मुस्लिम आबादी में नहीं था हुँ हुँ। वहाँ भी पहला स्कूल दोस्तों की मदद से हाई स्कूल तक का इस्टेबलिश किया और काफ़ी अच्छा स्कूल बनाया हुँ हुँ। तो ये चीज़ें समाज की जो चीज़ें होती हैं जिसे कहते हैं हम आ, मेडिकल लाइन में डी तो कहीं न कहीं परिवार से आदमी सीखता है दोस्तों से सीखता है कॉलेजेस में सीखता है अपनी प्रैक्टिकल जिंदगी में सीखता है कि इंसान को जिंदगी का मकसद पता हो तभी वो सही तरीके पे अपनी जिंदगी गुजार सकता है कुछ चीज़ें जब आदमी समाज में होता है नुकसान भी होते हैं उसकी निगेटिविटी भी होती है सही बात है पॉजिटिविटी तो जब होती है जब आपकी प्रोजेक्ट कहीं पे दिखे कोई काम दिखे कोई काम दिखे सामने सभी सा। लोग एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ भाई जावेद खान ने कोई काम किया है उसको इज्जत मिलनी चाहिए लेकिन उस वक्त भी समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपकी सितारा जब बुलंद होता है तो टांग खींचने वाले बहुत सारे लोग होते हैं तो आदमी को बैलेंस रहना चाहिए कभी भी ऊँचाई पर जाके अपने आप को घमंड नहीं करना चाहिए इंसान को जिस मकसद से ऊपर वाले ने बनाया है खदमत खल के लिए सेवा के लिए जो आपकी संस्था 1936 से कर रही है और अभी तक करती आ रही है आपकी संस्था जो अब भी मेरे ख्याल से इस देश में कम से कम मोर देन 10,000 थाउजेंड सेंटर्स हैं वन फोर्टी -फोर कंट्रीज में आपकी संस्था काम कर रही है जी जी जी। तो इस लिहाज से भी बहुत मैं अपने दोस्तों को बोलता हूँ कि सीखना हो तो ब्रह्म कुमारी ग्रुप में जाओ फैमिली <laughs> से, से सीखो और उनसे सीखें जी तो जी जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुनकर कहीं ना कहीं आप ब्रह्मा कुमारी संस्थान से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और इनके अच्छे कार्य को आप देख रहे हैं और ये अच्छे कार्य सब जगह पहुंचे ऐसी आपकी मंशा है और जावेद साहब मैं एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे ऐसा स्पीस फाउंडेशन के आप प्रेसिडेंट हैं तो ये क्या काम करता है किस तरह के काम होते हैं थोड़ा सा वो बताएँ एसासाउंडेशन बेसिकली फेडरेशन ऑफ एन के बीच पर काम करता है बहुत सारी एन काम कर रही हैं उनको ऐसे लोग चाहिए जो समाज में काम कर रहे हैं हा, हा, हा। ऐसी महिलाएं चाहिए जो अवार्ड देना होता है या उन्हें सम्मान करना होता है बच्चे चाहिए जो अच्छे बच्चे काम कर रहे हैं अलग अलग फील्ड में उसके बाद साइंटिस्ट चाहिए पॉलिटिशन चाहिए एजुकेशनल चाहिए स्पोर्ट्स चाहिए तो हम हमारा मकसद ये होता है कि जो समाज में अभिन्न भिंग एरिया में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लोगों के संपर्क में हमारी टीम होती है हम वहाँ से उनके डेटा लेते हैं और अलग अलग, अलग जगहों पर जब एन जी ओज के प्रोग्राम होते हैं खासतौर से सम्मान का या महिलाओं के उत्थान के लिए जी, जी, जी, जी। बच्चों के लिए जी, जी। एजुकेशन फील्ड में बहुत सारी जरूरतें होती हैं वहाँ के लिए विवाहों के लिए डिसेबल के लिए समझ रहे ब्लाइंड जो बच्चे या बच्चियाँ रह गई हैं उनके लिए तो वो उनको अलग अलग मंच पे अब हमारी संस्था एहसास पीस फाउंडेशन उन्हें एडजस्ट करने की कोशिश करती है और वहाँ तक पहुँचाने की उस मंच पे पहुँचाने की <laughs> कोशिश करती है <laughs> क्या बात है बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं आप और आशा करता करते हमारे श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है इस बात को सुनकर कि अलग अलग सेक्टर में जो अलग अलग काम कर रहे हैं उन सभी का निरीक्षण करते हुए उन्हें जिस जगह पर पहुँचना चाहिए उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए वहाँ तक पहुँचाने का एहसास पीस फाउंडेशन काम कर रहा है तो मुझे लगता है कि अभी मैं प्रधानमंत्री की बातें सुन रहा था मन की बात और उसमें उन्होंने कहा कि इस बार हम लोग अभियान चलाएंगे हस्टैग महालक्ष्मी का यानी यहाँ पर जो बच्चे हैं जो बच्चियाँ हैं खास लड़कियाँ जो है बेटियाँ जो है उनको सम्मानित करने की बात कर रहे थे सर और उसमें कहा गया कि हर जगह जो है बेटियों का सम्मान हो चाहे बागी पास हो गई हो या डिग्री होल्डर है कोई भी छोटा उनसे काम हो गया तो उनको सम्मानित करिए देखिए ये एक दिवाली पे ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मी आती है घर में जी जी तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जितनी भी बेटियाँ है छोटा मोटा थोड़ा भी काम अगर कर ले वो तो उसको सम्मानित करना चाहिए और सम्मान बेटियों का करें ये पूरा अभियान चले ऐसा उनका भाव था तो मुझे आपको सुनने के बाद उनकी बातें तुरंत याद आ गई कि कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा काम आप भी कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है और मैं चाहूँगा कि जावेद साहब आप अपने पर्सनल हॉबीज़ के बारे में बताइए क्या खाना पसंद है और क्या सुनना पसंद है आपको सर जो पुराने गाने हैं पुरानी फिल्मों के जो गाने हैं उसे सुनने का शौक़ है खासतौर से गजल गज़ल का मैं बड़ा शौकीन हूँ क्या बात है और ऐसे गाने जो तरनुम से गाए गए हों से गाए गए हों वो अच्छे लगते हैं और खाने पीने में सच कोई पा... ख़ास वो दिलचस्पी नहीं है जो मिल जाता है साहब अच्छा अच्छा उसे खा है। लेता हूँ <laughs> और अगर कोई ख्वाहिश हो कि कुछ चीज़ें और भी होनी चाहिए तो बता देता हूँ कि भाई अगर मंगवा सकते हैं तो मंगवा दीजिए नहीं तो कोई बात नहीं है ये चीज़ें होती हैं चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया खाने के मामले में जैसा ज़रूरत है वैसे आप बन जाते हैं और बहुत अच्छी बात आपने बताया पुराने गज़ल्स या फिर जो मेलोडियस है जिसमें तरन्नुम है वो चीज़ें आपको बहुत पसंद आता है तो मैं चाहूँगा कि एक आधा तरन्नुम अभी जो आपको याद आ रहा है इंस्टेंटली कोई चीज़ आपको आपका पसंदीदा गीत गज़ल जो भी है थोड़ा सा एक लाइन बताइए गा देता हूँ सब तरन भी ऊपर वाले ने अच्छा ही दिया है छू लेने दो नाजुक हो टो को छू लेने दो नाजुक हो टो को कुछ और नहीं है जाम है ये छू लेने दो नाजुक होटो हुँ। को हुँ। कुछ और नहीं है जाम है ये कुदरत ने जो तुझको बख्शा है वो सबसे हसी इनाम है ये छू लेने दो बहुत सुंदर बहुत बढ़िया बहुत ही अच्छा गीत आपने सुनाया आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है तो जाते जाते जावेद साहब मैं चाहूँगा कि हमारे लिसनर जो है देश विदेश के लोग आपको सुन रहे हैं तो ग्लोबल सबमीट में आप आए हैं जहाँ पर अध्यात्म शांति एकता और सुख इस विषय पर बातें हो रही हैं और इस विषय को लेकर कैसे आध्यात्मिकता हमारे जीवन में एकता और शांति का संदेश देता है या लाता है ये बातें हो रही हैं इसे आपने अटेंड किया है तो एक मैसेज के तौर पर हमारे सभी देश विदेश के श्रोताओं को बताइए Uh, मैं चाहूँगा कि ये जो सबमिट है हुँ, हुँ. Uh, 2019 ग्लोबल सबमिट ऑर्गेनाइज बाय ब्रह्मण कुमारी परिवार इन मोन्टोबो द टॉपिक वाज स्पर ऑफ पीस यूनिटी एंड प्रोस्पेरिटी जिसकी ज़रूरत है और ये हमारा तीसरा दिन है इस प्रोग्राम में मैं तो वाकई ये कहूँगा कि देश के हर शख्स तक हुँ, हुँ. हर इंसान तक हुँ. जो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है हुँ हुँ। और जो रेडियो को सुनने का शौक़ रखता है टेलीविज़न को देखता है हुँ हुँ। उस तक मेरा कहना यही है कि उसे इस प्रोग्राम की क्लिपिंग को ज़रूर देखें उस प्रोग्राम की डिटेल आप ज़रूर देखें ताकि आपको मन की शांति मिलेगी प्यार मिलेगा मोहब्बत मिलेगी भाईचारा मिलेगा औरतों के कहीं मोहब्बतें मिलेंगी बराबरी मिलेगी भागीदारी मिलेगी ये प्रोग्राम जो है एक प्रोग्राम नहीं है ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जो मुझे लगता है कि तमाम लोगों को इससे फ़ायदा पहुंचेगा, यही मैं कहना चाहूँगा जावेद सर बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके और काफ़ी समय से आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और अच्छी चीज़ें आप उठाते हैं और अच्छे लोगों को अच्छे लोगों के साथ जोड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं और मैं चाहूँगा कि आप हमेशा यहाँ पर ग्लोबल सबमीट जैसे प्रोग्राम्स होते हैं उसमें शिरकत करें और कुछ ना कुछ अंचली यहाँ से लेकर पूरे विश्व में फैलाने की कोशिश आप कर रहे हैं करते रहेंगे और हमारी और से रेडियो मधुबन की टीम की ओर से जावेद सर आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ मंगल धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने बुलाया और हमारे जैसे एक मामूली से इंसान को मधुबन रेडियो पे बात करने का मौका दिया बहुत बहुत शुक्रिया बहुत आपका बहुत शुक्रिया चलिए साथियों आज के इस एपिसोड में हमने जावेद जी को सुना और बहुत ही अच्छी भावनाएं उन्होंने व्यक्त की हैं और आशा करता हूं आपने कहीं ना कहीं उनकी बातों से कुछ ना कुछ सीख ली होंगी तो ज़रूर उसे नोट करके रखिए और समय पर उसे उपयोग में लाएं किसी के लिए काम आए आप ऐसी दुआओं के साथ सलाम नमस्ते अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात अब तक आप ट्यून के रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मस्कर रहो छूले ने दो नाजुक हो को कुछ और नहीं है जाम है ये छू लेने दो नाजुक हो को कुछ और नहीं है जाम है ये कुदरत ने जो हमको बख्शा है वो सबसे हंसी इनाम है ये चूले ने दो नाजुक सुख को शर्मा के नयू रंगीन जवानी की घड़ियां, शर्मा के नयो ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां, बेताब धड़कते सीनों का अरमान कुछ और नहीं है जाम है ये झूलेने दो नाजुक हो तू को अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की आदत है। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है इसमें को मुबारक चीज समझ माना के बहुत बदनाम है ये छूले ने तो नाजुक हूँ को कुछ और नहीं है जाम है ये छूले ने तो नाजुक हूँ ड्रों